परमेश्वर के गुण गाने से खुश यों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से खुश यों की दौलत मिलती है मन से छल कपट मिटाने से खुश यों की दौलत मिलती है दिन रात संवार करते हो अपने ही बिगड़े कामों को दिन रात संवारा करते हो अपने ही बिगड़े कामों को औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है सुखियों से हंस बोलते हो दुखियों से भी बातें किया करो सुखियों से हंस बोलते हो दुखियों से भी बातें किया करो दुखियों के कष्ट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है दुखियों के कष्ट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है धन जोड़ जोड़ कर रखने से सो चिंताएं लग जाती हैं धन जोड़ जोड़ कर रखने से सो चिंताएं लग जाती हैं धन को शुभ कर्म लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है धन को शुभ कर्म लगाने से खुशियों की दौलत मिलती है परमी ईश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है गुरुजन की संगति करने से बलबुद्धि यशोर्य आयु घटे गुरुजन की संगति करने से बल बुद्धि यशोर आयु घटे सत्संग में प्रतिदिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है सत्संग में प्रतिदिन जाने से खुशियों की दौलत मिलती है परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है मन से छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है